तो हम कई स्थानों में सुबह से विजिट कर रहे हैं और कई स्थानों में हमारी जो कथा है वो स्कीप होती जा रही है तो हम प्रयास करते हैं अभी ये जो स्थान है बेंटापुर है और रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को जानना है तो उनके दो भक्तों को जानना बहुत आवश्यक है एक है रामानंद राय और दूसरे हैं स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे तो वो बाकी सारे लोगों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करते थे लेकिन जो गुह्यतम कृष्ण कथा की चर्चा केवल अपने दो भक्तों के साथ करते थे नाम संकीर्तन सबके लिए लेकिन जो कृष्ण भक्ति की जो चर्चा है कृष्ण भक्ति की जो तत्व आदि है उन्नत चर्चा है वो केवल अपने इन दो भक्तों के संग में करते थे तो चैतन्य महाप्रभु कि बहुत अधिक प्रिय रामानंद राय है तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आए तो रामानंद राय को उन्होंने देखा नहीं था लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकल पड़े हा? जब जगन्नाथपुरी में आए सार भट्टाचार्य के घर में रहे जहाँ हम सुबह गए थे वहाँ उन्होंने सोचा की मैंने संन्यास ग्रहण किया है और मेरे जो बड़े भाई है विश्व उन्होंने पहले से ही संन्यास ग्रहण किया था तो उन्होंने सन्यास ग्रहण किया तब से मैं उनसे मिला नहीं हूँ तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ दक्षिण भारत में भ्रमण करके उनको ढूंढ के निकालूंगा लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये बहाना था क्या था बहाना उनको पता था कि उनके जो बड़े भाई हैं वो अप्रकट हुए है इस जगत से जो साक्षात बलराम है विश्व लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में ट्रेवल करना चाहते थे क्यों क्यूँकी हाँ दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनका उद्धार करना चाहते थे दक्षिण भारत में अलग अलग संप्रदाय हैं, हाँ जैसे श्री श्री संप्रदाय है राम का मधवा के फॉलोअर्स हैं, विष्णु स्वामी के फॉलोअर्स हैं और ऐसे सबके फॉलोअर्स हैं। उनके पास भगवत भक्ति का तत्व है लेकिन उनके पास एक वस्तु नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के पास है वो क्या है नाम संकीर्तन कौन सा नाम संकीर्तन प्रेम नाम संकीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो चैतन्य महाप्रभु फिर रामानंद राय को जब वो दक्षिण भारत जाते हैं तो रामानंद राय को पहचानते नहीं थे लेकिन जब सार्वभम भट्टाचार्य ने कहा कि ये जो रामानंद राय है ये बहुत महान भक्त हैं और उनका ये जन्म स्थान है रामानंद राय का जो भक्तों को बहुत अधिक प्रिय है तो चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए तो सारम भट्टाचार्य ने कहा यात्रा में तुम किसी से मिलना है तो जरूर एक व्यक्ति से मिलके आ जाओ उनको मिलोगे तो आप सारी यात्रा का परम आनंद अनुभव करोगे उस यात्रा को हमेशा अपने हृदय में रखोगे तभी तो चैतन्य महाप्रभु गए और राजमुंद में रामानंद राय से मिले रामानंद राय से मिले तो उन उनसे मिले और उनसे कृष्ण कथा का श्रवण किया रा, रामानंद राय से तो चैतन्य महाप्रभु गदगद हो गए बल्कि ये सन्यासी है और रामानंद राय एक गृहस्थ थे गवर्नर थे मद्रास के उनसे उन्होंने कृष्ण भक्ति के जो बहुत विस्तृत चर्चा है और बहुत गुहत्तम डिस्कशन है उनके बारे में श्रवन किया और रामानंद राय के वो रूनी हो गए और रामानंद राय को दक्षिण भारत की यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो अपना बचा हुआ जीवन है रामानंद राय तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ तुम ये सारा जो गवर्नर आदि ये सब चीजों को त्यागो और आकर जगन्नाथपुरी में निवास करो और हम दोनों एक साथ रहेंगे और क्या करेंगे कृष्ण कथा करेंगे कोई भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के पास आता था और वो कहता था महाप्रभु मुझे ना बहुत कृष्ण कथा श्रवण करने की इच्छा हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कृष्ण कथा आमी आमी न, न, ना जानी कृष्ण कथा को मैं जानता नहीं हूं मैं जानता हूं कि एक व्यक्ति का हृदय कृष्ण कथा से भरा हुआ है और वो कौन है रामानंद राय तो इतने महान भक्त थे रामानंद राय स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय कृष्ण कथा के स्टोर हाउस है आपको कृष्ण कथा सुननी है तो रामानंद राय के पास जाओ तो रामानंद राय महान तत्व थे कृष्ण भक्ति के कृष्ण तत्व के और महान महान भक्त जाते थे उनके द्वारा सुनने के लिए तो एक छोटी सी लीला बताकर मैं समाप्त करता हूँ तो जब रामानंद राय के पास जगन्नाथपुरी में एक प्रद्युम्न मिश्र नाम के ब्राह्मण थे डिवोटी थे वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास सुबह सुबह उठकर उन्होंने कहा मेरी आज इच्छा हो रही है कि मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो व्यक्ति भाग्यवान है महाभाग्यवान जिस व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा हो अभी हम यदि अपने बारे में सोचे हमें कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा होती है नहीं हम पॉलिटिक्स के बारे में न्यूज के बारे में भौतिक अपडेट्स के बारे में सुनना चाहते है क्या हो रहा है लेकिन बहुत वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसकी इच्छा हो रही है भगवान के बारे में सुनने की तो प्रद्युनिश्र गए और ने देखो मैं तो सन्यासी हूं, लेकिन कृष्ण कथा में जानता नहीं हूँ लेकिन जगन्नाथपुरी में रामानंद राय जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में रहते हैं उनके पास जाओ और उनसे कृष्ण कथा को सुनो तो जब प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के पास गए तो रामानंद राय निमग्न थे अपने आ, अपने कार्यों में मगनत है वो उन्होंने ग्रंथ लिखा था जगन्नाथ वल्लभ नाटक जिसके द्वारा वो ड्रामा की तैयारी कर रहे थे और जो जिनमें भाग लेने वाली युवतियां हैं उनको स्नान आदि करा रहे थे और उनको सिखा रहे थे कि किस प्रकार से ड्रामा में रोल अदा करना है तो जब इन्होंने सुना कि वो रामानंद राय उन, उन, उन, उन, उन युवतियों के संग में उनको सिखा रहे है एकांत में किस प्रकार से नृत्य आदि करना है तो ये प्रद्युम्न मिश्र ने सोचा अरे मैं गलत स्थान में तो नहीं आया सुनने के लिए कृष्ण कथा ऐसे व्यक्ति से सुनूंगा हाँ जो एकांत में युवतियों के संग में है जिनको स्नान करा रहे है उनका मर्दन कर रहे हैं तो वो बिना कुछ बोले उनके पास गए उनके आशीषण का वो तो गार्डन में है तो ये जो प्रद्युम्न मिश्र वापस आते हैं फिर दूसरे दिन जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं और महाप्रभु को पूछते क्या तुमने रामानंद राय से कथा सुनी वो कहते नहीं उन्होंने अपना मन प्रकट किया कि मैं गया और वहां मुझे उनके सेक्रेटरी से पता चला कि वो युवतियों के संग में उनको ड्रामा आदि सिखाने में मगना है उनका मसाज कर रहे हैं उनको स्नान करा रहे है चैतन्य महाप्रभु ने कहा की तुमने महान अपराध किया है चैतन्य महाप्रभु कहते की मैं सन्यासी होकर भी मैं यदि लकड़ी से बनी हुई यु, युवती या स्त्री को देखता हूँ तो भी मेरा मन तलमल हो जाता है विचलित हो जाता है लेकिन ये रामानंद राय है जो इन सब चीजों से भरे हैं, और ऐसा व्यक्ति ही कृष्ण कथा करने का अधिकारी है चैतन्य वहां पर होने का मुझसे भी श्रेष्ठ कौन है रामानंद राय तो इस प्रकार से ऐसे रामानंद राय का ये निवास स्थान है ये बर्थ प्लेस है और ये बहुत पवित्र करने वाला है इस स्थान में हमें प्रणाम आदि करना चाहिए रामानंद राय से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में स्ट्रेंथ मिले शक्ति मिले कि हमारा जो रुचि है कृष्ण कथा में सुनने के लिए और कृष्ण कथा वर्णन करने में हो श्रीपाद रामानंद राय के चैतन्य महाप्रभु के श्रील प्रभुपाद के जाये। जाये। निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो रामानंद राय ने यूज किए हुए ये जो चीजें हैं जो बुक क्या कहते हैं तालपत्र का जो बुक है वो और वहां एक पेन भी है जो यूज करते थे उस समय और उनका तलवार भी है और क्या था पूजा के लिए जो वाटर आदि के लिए जो पात्र पात्र आदि है वो सारी चीजें हैं तो रामानंद राय का और एक स्थान है जहाँ हम रह रहे अभी गौड़िया मठ के साथ ही दो मिनट आगे चलेंगे तो वहाँ जगन्नाथ वल्लभ गार्डन है जो गार्डन जगन्नाथ को बहुत प्रिय है तो ट्राई करेंगे कल सुबह या शाम को हम वहाँ जा सकते हैं दर्शन आदि करने के लिए हरे कृष्णा